मतलब तुम्हारे लिए कर्मुष है तुम्हारे लिए क्या है कर्मुष इतना अन्य न अस्ति इससे अन्य मार्ग नहीं है किससे अन्य मार्ग नहीं है कर्म से अन्य मार्ग नहीं है और किसके लिए कहा जाता है ब्रह्म विद्या अधिकारी के लिए ब्रह्म विद्या की अधिकारी के लिए कहा जा रहा है ब्रह्मोपासक के लिए कहा जा रहा है तो ब्रह्म विद्या के अंग भूत कर्मो को करना है ये अंताकरण की सहायक बनते हैं, ठीक है कर्म लिखते थे और क्या है कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी मनुष्य में में कर्म कर्म कर्म नहीं नहीं नहीं होते, कर्म नहीं होते, आ तो कर्म नहीं होते, तो ऐसा भी कहा जाता है अच्छा लग जाएगी शब्दार्थ तो लग गया है ना? हाँ। तो न रही है वो हम आपको बताया कर्म बंधन कारक नहीं होता है कर्म बंधन कारक नहीं होता है कर्म फलदायक नहीं होता है ऐसा है तो ध्यान देना कि यहाँ पर ब्रह्म विद्या का प्रकरण है तो ब्रह्मोपासना तो करनी है और साथ में क्या करने है अंग भूत कर्मो को भी करना है ब्रह्म विद्या ब्रह्मो का ध्यान देना की जो है ना उपनिषद पढ़ करके वेदांत ग्रंथ पढ़ करके अच्छी प्रकार से निर्णय कर लेना कि परमात्मा क्या है है ना श्रवण मनन निर्ध्यासन है ना तो श्रवण क्या है कि गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों के अर्थ को समझना गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों के अर्थ को समझना ये, ये क्या है समझना समझना समझना तो ये श्रवण अर्थ किया है और मनन मतलब उसका अच्छी तरह विचार कर लेना ये युक्ति युक्त है या नहीं है है ना युक्ति युक्त कैसे विचार कर लेना मनन हो गया ना अब और फिर निरिध्यासन क्या है एकाकार चिंतन जिसमें कोई विजाती चिंतन ना आए एकाकार परमात्मा का चिंतन चलता रहे तो पढ़ करके निर्णय कर लिया परमात्मा ऐसे अब जो परमात्मा है उनका ही सतत चिंतन करते रहना और वही जब लगातार चिंतन भजन भी क्या है परमात्मा का चिंतन ही तो है लगातार स्मरण चलता रहे उनका और उसमें कोई विजाति चिंतन ना हो बीच में और प्रीति रूप हो जाएगा तो वही ब्रह्म विद्या हो जाएगी भक्ति हो जाएगी अब वो जो है ना लगातार चिंतन क्यों क्यों नहीं नहीं चलेगा प्रीति रूप होगा हो क्योंकि प्रतिबंधक विद्यमान रहते हैं तो प्रतिबंधक की, की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा नित्य मित्त कर्मो पर करना पड़ेगा तो जैसे जैसे नित्य मित्त कर्मों के अनुष्ठान से प्रतिबंधक दूर होते जाएंगे वैसे ब्रह्म विद्या मतलब भक्ति योग और उठकर सोता चला जाएगा और उसका होता चला जाएगा यही सभी बताने हैं परोक्ष पहले तो परोक्ष समझना पड़ेगा ना पहले परोक्ष समझना पड़ेगा परोख तो फिर साक्षात्कार वो तो साधना तो तो तो से होगा परोक्ष सन के बाद होगा होना हाँ निरिध्यासन मतलब निरिध्यासन की ही एक अवस्था अपरो निरिध्यासन तो रोक्ष होगा और बाद में क्यों नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं। शास्त्र जो बिल्कुल सत्य कहते हैं वेद जो कहते है न वो सत्य कहते हैं वहाँ कोई भी शंका की कोई चांस नहीं है न कोई चांस नहीं है जो वेद भगवान जिसका प्रतिपादन करते है वैसा ही है उससे उससे अधिक किसी की अनुभूति नहीं होगी यदि है तो यहाँ क्या माना जाता है जैसा बौद्ध मत का और जैन मत का जो आदर है वही आदत होगा येगा येगा वेद से पूरा निर्णय होता है उसका कोई भी संदेह नहीं है ऐसा अभी देखे तो ऐसा मतलब है ना कि जो वेदों में लिखा है वो परफ्यूम है अपने में ये है की फिर साक्षात्कार करना आपको काम आप तो है ना आप कैसे साक्षात्कार बता दिया और लक्ष्य भी बता दिया कि लक्ष्य का जो बोध हुआ है वो आपको परोक्ष हुआ है अब तो आपको प्रत्यक्ष करना है तो परोक्ष इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है सास्त्र के लिए नहीं पड़े केवल साधना करते रहे भटकाऊ भी हो सकता है कुछ कुछ अनुभव होने लगा अपने को परेशान और वो से बीच में क्या है की फिर भी उत्थान भी हो जाएगा हो सकता है कोई है इसलिए पढ़ना जरूरी है हम देखो पाठ कल का बोलो कहां से चलाना है हमको बता दो हो गया था ठीक है हाँ अब देखना अर्थांतरम क्या प्रकरण विरुद्धम अनंतर सूत्रोक्तम स्तूते इति अच्छा। अब ये ध्यान देना कि यहाँ पर अभी क्या बताया गया है कि ब्रह्म विद्या के अंग रूप से कर्मों को करना चाहिए है ना तो कर्म यहाँ पर जो है ना अवश्य कर्तव्य कहे गए हैं अवश्य कर्तव्य रूप से कहे गए हैं ठीक है, है कर्म कैसे कहे गए हैं अवश्य कर्तव्य रूप से कहे गए हैं अब यहाँ इसका अर्थांतर थोड़ा बता रहे हैं चा अनंतर सूत्रोक्तम प्रकरणा विरुद्धम अर्थांतरम और ऐसा लगाना चाते अनंतर सूत्रोक्तम और इस सूत अनमिति इस परवर्ती सूत्र में कहा गया ऊपर वाले सूत्र की संख्या कितनी है चार तीन चार तेरह और इसकी कितनी है तीन चार चौदह तो तो तो है है ना? चार, और इस सूत इति अनंतर सूत्रोक्तम इस परवर्ती सूत्र में कहा गया अर्थांतर प्रकरण से अविरुद्ध है अर्थांतर प्रकरण से अभिरुद्ध है मतलब प्रकरण से विरुद्ध नहीं है कहाँ पर कहा गया हाँ, हाँ परवर्ती सूत्र में कहा गया क्या कहा गया अन्य अर्थ वो प्रकरण से अविरुद्ध है अब इसको बताते हैं तो इस रुवा सूत्र है ना भाष्यम भाष्यम मतलब यहाँ श्री भाष्य का है ये सूत्र के श्री भाष्य को उद्धृत कर रहे हैं इसमिति रुवा वह शब्द अवधारण अर्था वब्द अवधारण अर्थ वाला है अवधारण का मतलब क्या होता निश्चय जैसे एवं संस्कृत में एव शब्द है ना गच्छति तो गति शब्द का क्या होता है निश्चय मतलब उदाहरण उदाहरण अर्थाकर उदाहरण अर्थ वह शब्द उदाहरण अर्थ वाला है अवधारण अर्थ ये कस से वह शब्द से तो वह शब्द तो अर्था लगती वहां पे और यदि अथवा वह शब्द से अवधारण अर्था यदि बौबरी नहीं करेंगे तो क्या होनी चाहिए अवधारण वा अर्थ तो वाला है देखो ईसा वाचम सर्वम इस प्रकार ब्रह्म विद्या का प्रकरण होने के कारण ब्रह्म विद्या का प्रकरण होने के कारण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए सर्वदा कर्मानुष्ठान की प्रक अनुमति है कर्मानुष्ठान अनुमिति अनुमति स्त्रीलिंग शब्द है ना इसलिए स्त्रीलिंग में है इस सर्वम प्रकार का प्रकरण होने से ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए सर्वदा हर काल में यह कर्मानुष्ठान की अनुमिति है सर्व काल में यह कर्मानुष्ठान की अनुमति है कौन सी कुरे वही कर्माणी कर्मानुष्ठान की अनुमति कौन सी है बोलो कुरन देवे कर्मानी क्या है की की अनुमति और यह क्यों है? ब्रह्म विद्या की के अनुमति हमारे तो अनुमति बात है अनुमति अनुमति है अनुमति अच्छा ठीक है अब यहाँ पर देखिए आप तो कर्मानुष्ठान की अनुमति अनुमति कौन सी अच्छा तो कर्मानुष्ठान की अनुमति क्यों दी गई है क्यों है? इस की करने के लिए नहीं नहीं इस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है ये कैसे मालूम होता है आपको ब्रह्म विद्या का प्रकरण होने से पता ही समझ में ब्रह्म विद्या का प्रकरण होने से क्या मालूम होता है कि कर्मानुष्ठान की अनुमति कहा गया है ना सर्वदा का क्यूँ की हाँ ऐसा अब देखना आगे तो इसको जो है ना समझाते है आगे विद्या महात्म्या की विद्या की महिमा से की सर्व काल में कर्म करने पर भी विद्या की महिमा से सर्व काल में कर्म करने पर भी कर्म भी ना लिप्य थे कर्मो से लिपायमान नहीं होता कर्म करने पर भी विद्या से लिपायमान नहीं होता है क्यों विद्या की महिमा होने के कारण विद्या की ऐसी महिमा है कि उसके साथ साथ कर्म करेगा व्यक्ति तो भी लिफाए मान नहीं, नहीं।, नहीं होगा लग जाएगा विद्या अब ध्यान देना इस प्रकार विद्या स्तुता भगवती इस प्रकार विद्या विद्या स्तुति होती है जिसकी स्तुति की जाए उसको क्या कहेंगे स्तुता इस प्रकार विद्या स्तुत होती है विद्या प्रशंसित होती है हाँ विद्या पूजित होती है विद्या प्रशंसित होती है लगाइए यहाँ पर ही, ही एक लगा है ना या? ये यही कर देख क्यूँकी कल लोग कर्मानुष्ठान के उनकी अनुमति है ना विद्या की के लिए <Ses> तो ही करते देख्यू की क्यूँकी विद्या महिमा से सर्वदा कर्म करने पर भी कर्मों से लिपायमान नहीं होता है इस प्रकार विद्या प्रसन्नता की जाती है विद्या प्रसन्नित होती है लग जाएगा किससे लिपायमान नहीं होता है कर्म से ये किसकी महिमा के कारण है हाँ विद्या की महिमा के कारण ब्रह्म विद्या की ऐसी महिमा है की उस समय कर्म करने पर भी लिपायमान व्यक्ति नहीं होगा तो ये ध्यान देना कुरुन में वे कर्माणी की विशेष सतम समाह ये कर्मानुष्ठान की अनुमति का ये पूरा ऊपर की लाइन ले लो ठीक है ऊपर की लाइन पूरी ले लेना वाक्य से सा क्या ऐसा दे दर्शियो दर्शिय वाक्य का से इसे ही कहता है दर्शिय बोधियती और वाक्य का से इसे ही कहता है कथियत भी कर सकते है बोधियत भी कर सकते हैं की वाक्य का से संस इसका ही बोध कराता है तो जो जो ऊपर कहा गया ना जो अर्थ है, उसी अर्थ का बोध कराता है वाक्य का शेष से तो कर, कर दो और शेष हो गया उसका बाद वाला। हाँ, एवं न अन्यथा इका अस्थि न कर्म लिप्यते नरे इति या क्या है वाक्य शेष है ऐसा लगाना फिर इसका अर्थ है वाक्य से एवं त्वी न अन्यथा इता अस्थि न कर्म लिप्यते नरे इति वाक्य वाक्य विषय को ही कहता है या इस विषय को ही है।, है अच्छा तो अब कैसे कहता है उसको देखना एवं स्वयं तो त्वयी कर्त हो गया ब्रह्म विधि अधिकारिणी की ब्रह्मवेटा अधिकारी के लिए ब्रह्म हाँ अधिकार अधिकारी, अधिकारी के लिए हो गया यहाँ ध्यान देना ब्रह्मवेदता ब्रह्मोपासना ब्रह्म, ब्रह्मो ब्रह्म और ये ब, नहीं ब्रह्मवेदता और ब्रह्मोपासक पर्याय होंगे ब्रह्मोपासना करने वाले को क्या कहेंगे ब्रह्मोपासक है ना और ब्रह्म विद्या में लगे हुए को क्या कहेंगे ब्रह्मवेदता कहेंगे ब्रह्म ज्ञान वही है ब्रह्म ज्ञान में लगा हुआ ब्रह्म ज्ञान सभी पर्याय शा ब्रह्म ब्रह्म विद्या हाँ ब्रह्म विद्या अर्थ है ना ब्रह्म विद्या विद्यानिष्ठ या कि ब्रह्म विद्या निष्ठ अधिकारी के लिए अर्थ है और एवं क्या हो गया एवं है ना एवं एवं अनुष्ठेय अर्था अनुष्ठेय अर्थ ही है एवं श्रुति में है ना तो एवं कार्य हो गया अनुष्ठेय अर्था एवं का क्या हुआ एवं को जोड़ दिया इन्होंने अर्थ करने के लिए की ब्रम विद्या ब्रह्म विद्याधिकारी के लिए अनु अर्थ है मतलब अनुष्ठे अर्थ क्या हो गया कर्म अनुष्ठे अर्थ कौन हो गया हाँ अनुष्ठेय अर्थस्या कर्मदारे समाज है जो अनुष्ठे है वही उसी को अर्थ कहा गया जो अनुष्ठेय है वही क्या है अलग नहीं समझ लेना अनुष्ठेय का जो अनुष्ठे है वही अर्थ है कि ब्रह्मोपासक अधिकारी के लिए अनुष्ठे ब्रह्मो काम ही है समझ लेना क्या अनुष्ठे है कर्म अनु अनुष्ठेय अर्थ कर्म है अथवा ही कर्म है जिसका अनुष्ठान किया जाए उसे क्या कहेंगे आगे कर्म अनुष्ठे अर्थ है या कर्म अनुष्ठेय है लगा अब ध्यान देना आगे इता अन्यथा न अस्ती यही हो गया ना ये अन्वय करके बताया थोड़ा अन्य और विजरे समझना घट बनाने में दंड का भी उपयोग होता है ना तो चक्र चलाते हैं ना उसको घुमाएंगे किसके दंड से तो घट बनाने में किसका उपयोग हुआ दंड का तो दंड भी कारण बन गया तो कहेंगे दंड सत्वे घटसत्व दंड के होने पर क्या होता है घट या अन्वे हो गया और बिचरे कैसे कहेंगे दंडा भावे घटा दंड के न होने पर घट का ना होना क्या होगा बिचरे दंड सत्वे घटसत्वम अन्य हो गया और दंडा भावे घटा भावा क्या हो गया वितरक हो गया तो व्यरे होने आई आपको तो यहाँ भी ध्यान देना कि देखो तो ये कहा जाए यह मार्ग है यह ये एवं तो इसे कह दिया है? और इस यह मार्ग है और फिर इससे अन्य मार्ग नहीं है तो ये क्या हो गया यह है और फिर बोल लो इससे अन्य नहीं है तो बात तो वही हो गई लेकिन वितरित से कहा तो गया कैसे कहा गया बात तो वा तो समझनीक से, हाँ। तो से कहा जाता है मतलब करने के लिए से कहा जाता है ये पढ़ाने वाला यहाँ कोई आचार्य बोलेंगे यार ये आचार्य यहाँ पर है व्यतिरेक से कहेंगे कि इनसे अन्य आचार्य और स्पष्ट हो गया पंक्ति लगाना इत अन्य न अस्थिति व्यतिर उत्तम दृढ़ीकरणार्थम इस प्रकार व्यतिरेक से कथन विषय को दृढ़ करने के लिए है व्यतिरेक से कथन विषय को दृढ़ करने के लिए अन्यथा से कथन उक्तम के द्वारा कथन विषय को स्पष्ट करने के लिए है लगेगा हाँ अच्छा अब ये द्वितीय मंत्र चल रहा है ना अब देखो यहाँ पर अर्थान्तर हुआ ये क्या हुआ अर्थान्तर अर्थान्तर में क्या माना गया स्तुति के लिए ठीक है और जब स्तुति मानेंगे तब भी करना तो है ही और जो पहले अर्थ किया था वहाँ स्तुति पर अगर अर्थ नहीं किया मतलब अवश्य कर्तव्य है ये तो जब अवश्य कर्तव्य है तब भी कर्म की महिमा तो बनी जाती है कि लिपाई मानी महिमा है नहीं नहीं स्तुति के लिए कहा जाता है ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए कहा जाता है ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए कहा जाता है ऐसा की लिफावान नहीं होता है ऐसा तो क्यों कहा जाता है ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए कहा जाता है ब्रह्म विद्या की इतनी बड़ी महिमा है कि उसके कर्म की ब्रह्म विद्या में होते आप तो कर्म करे ब्रह्म विद्यानिष्ठ व्यक्ति यदि कर्म करेगा तो लिफावान नहीं होगा कर्म उसके बंधन कारक नहीं होंगे क्यों बंधन कारक कर्म नहीं होंगे क्यों ब्रह्म विद्या उसके पास है तो ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए कहा जाता है विदुषा अनुष्ठीमान कर्म नाम अलेपकती मिला अब ध्यान देना कि ज्ञानी के द्वारा अनुष्ठीमान कर्म ज्ञानी के द्वारा अनुष्ठान किए जाने वाले कर्म कैसे होते हैं अलेपक कैसे होते हैं अले। हाँ अलेपक होते हैं अलेपक होते हैं मतलब लेप कारक नहीं होते हैं अलेपक किसे कहेंगे जो लेप कारक ना जो बंधन कारक ना तो ज्ञानी के द्वारा अनुष्ठान अनुष्ठीमान कर्म ज्ञानी के द्वारा अनु कर्म कैसे होतेपक हाँ। का क्या अर्थ होता है अबंधन कारक अलेपक का क्या तो अबंधन कारक कौन हुए कर्म, कर्म। मान कर्म कैसे हुए अबंधन कारक तो आलेप तत्व हुआ अर्थ हुआ अबंधन कारकत्व अबंधन कारकत्व किसका होगा तो लग जाएगा कि ज्ञानी के द्वारा अनुष्ठेय कर्मो का कारक अब अथवा तो के द्वारा अनुष्ठ कर्म बंधन कारक नहीं है ऐसा बताते हैं। अब देखिए ननु से शंका आ रही है क्या शंका हो रही है कि याद बताइए इस मंत्र के द्वारा कर्मानुष्ठान किसके लिए कहा गया है ब्रह्म विद्यानिष्ठ के लिए है ना ननु ब्रम विदो भी विद्यानिष्ठ के लिए भी ब्रह्म विद्या ज्ञानी के लिए भी है ना कि ब्रह्मज्ञानी के लिए भी ब्रह्म विद्यानिष्ठ के लिए भी कर्मानुष्ठान होने से कर्मानुष्ठान होने से बंधन होगा बंधन हो किसका बंधन होगा ब्रह्मज्ञानी का ननु ननु शब्द सूचक है ननु क्या है की जा रही है पूर्व पक्ष हाँ जी पूर्ण आ गया है ना कि ब्रह्मज्ञानी के लिए भी कर्मानुष्ठान होने से तत्वाश्या तत्व का अध्ययन कर लेना कि ब्रह्मवेत्ता का बंधन होगा है ना ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मों का सके लिए भी ब्रह्म विद्यानिष्ठ के लिए भी कर्मानुष्ठान होने के कारण ब्रह्म विद्यानिष्ठ का बंधन होगा ऐसा या ऐसी शंका होने पर ऐसी शंका आह कहते हैं क्या कहते हैं तो मंत्र का यह अंश आता है न कर्म लिपे नरे है नरे नरे का हुआ ब्रह्म विद्यानिष्ठ ब्रह्म में कर्म लिपाये हाँ उसमें कर्म लिपायमान नहीं होता है मतलब उसमें कर्म फल प्रकट नहीं होता है और अर्थात उसको कर्म अपने फल नहीं देता है ना? आ, तो तो नहीं है ना वो अपना फल नहीं देता है मतलब लोगों की प्राप्ति रूप फल हाँ वो देगा वो देगा मतलब जो जैसे की अग्निहोत्रादी कर्मों का जो अन्य फल है ना स्वर्ग आदि की प्राप्ति वो सब फल नहीं मिलेंगे हाँ बंधनकारक फल नहीं होगा अब देखना प्रस्तुते ब्रह्म विधि नरे है ना? नरे की टिप्पणी देख सकते हैं, नरे न रमते इति नरह ऐसी यहाँ पर कर दी सभी जगह इसी ऐसी नहीं करना है ना? न रमते इति नरह मतलब जो आसक्त नहीं होता है जो जो संसार में आसक्त नहीं होता है संसार में आनंदित नहीं होता है ऐसा कर लेना क्या ना तो ना संसार में आनंदित हाँ उसे क्या कहते हैं नरे तो ऐसा कौन ब्रह्म ब्रह्मो का सत्य इति करते इस विस्पत्ति से निस अर्थ है की आसक्ति रहित आसक्ति इस ऐसी विस्पत्ति होने से आसक्ति रहित ब्रह्मज्ञानी में आसक्ति रहित्री हाँ ये इति प्रकाशी का ऐसा सूच प्रकाशी का ठीका कह रही है ऐसी विस्पत्ति कर रही है तो नरे कर्थ क्या हो गया आसक्ति रहित ब्रह्म तो पाठ लगाएंगे आसक्ति रहित ब्रह्म में कर्म लिपायमान नहीं होता है लग गया कर्म लिपाईमान नहीं।, नहीं।, नहीं होता है कोई बोले कर्म से तो बंधन हो जाएगा बोले नहीं उसमें कर्म लिपायमान नहीं होता है देव गीता में देखो जगह जगह कुरु कर्मयु तस्मा क्या कुरु कर्म एव एवं यो लगाया ना हाँ कि तुम कर्म ही करो है ना कुरु कर्मयु तस्मातम और क्या है कर्मणेवा अधिकारस्य वो लगा है ना भगवान वहाँ पर कर्मणवा अधिकारक और देखिए ऐसा कर्म गीता में कर्मों की है कर्म के लिए गीता में क्या बताया ब्रह्म विद्या के अंग रूप से जो कर्म किए जाते हैं उनके बारे में क्या कहा है लिप्यते न साफ है ना पद पत्र मसा है ना कि जैसे मसा कमल का पत्ता कमल के पत्ते पर भी जल की बूंदें रहती हैं तो लिपाएमन हो जाता है, है। हाँ तो यह तो कर्म की बहुत महिमा है अच्छा अर्जुन ने कहा तो क्या बाद में तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा कर्मी तो किया बाद में तो गीता कर्म से आपको उपदेश करती है क्या कहेंगे कर्म से का उपदेश नहीं करती हर जगह कर्म की महिमा है और में अर्जुन ने बोली दिया क्या कर वचनम तो और बोलने के बाद किया क्या उसने कर्मी किया है ना तो कर्मो को छोड़ना नहीं है ना उसके लिए वही कर्म था युद्ध के मैदान में जो सैनिक घटा है उसके लिए युद्ध ही कर्म है युद्ध उसके लिए नैमित कर्म है समझ उसको तो छोड़ना ही जो है ना लगाया कर्म के छोड़ने से कल्याण होता जाओगे भगवान ऐसा नहीं कहा कि जो है चिंतन करो कर्म करना कर्म करने से कोई संसारी नहीं होता है छोड़ने से कोई त्यागी नहीं होता है है <laughs> ना? आगे देखिए, पर ये हो गई, <laughs> देखना। ब्रह्म नरे। प्रस्तुत प्रस्तुत नरे, मनुष्य में ये किसका नरे का ठीक है मूल में प्रस्तुत ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य में ये किसका अर्थ हो गया नरे का इसके बाद पूर्ण विराम दिया हुआ है ना अच्छा हम देखते हैं के बार बार के बाद में क्योंकि बाद भी पूर्ण विराम आ गया है और नरे के बाद भी पूर्ण विराम नहीं है के बाद ये भी ब्रह्म सूत्र है अग्नि अग्निहोत्रादि तू तत्कार आयो ब्रम विद्या की निष्पत्ति रूप कार्य के लिए ही किसके लिए ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति रूप कार्य के लिए, लिए हाँ मतलब जो नित्य अग्नि अग्निहोत्रादी नित्य कर्म ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति रूप कार्य के लिए है सिद्धि ब्रह्म विद्या की सिद्धि के लिए है न आजकल तो अग्निहोत्र की प्रथा ही समाप्त है मतलब उसके लिए समय पर उपनयन हो वेद अध्ययन करे संध्योपासन करे समय पर उपनयन हो संध्योपासन करे वेदाध्यन करे वेद कौन पड़ते आजकल <laughs> पहले स्वास्थ का अध्ययन जरूरी था, है।, है ना तो तो तो हाँ मतलब वेद करते हो और सब हो फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो और फिर क्या हो वो इन सब कर्मों को करे तो बहुत दुर्लभ हो गए दक्षिण में तो कुछ है हम जब गए थे तो बंगलोर में सुनने में आया था बारह तेरह संख्या बताई जा रही तो दो थी लोग थे वहाँ पर थे वो लोग कुलपति भी रह चुके थे बड़े बड़े अध्यापक थे तो ऐसा वहाँ थे दक्षिण में कुछ सुनने में आते हैं यहाँ एक वेद मायापुर में एक क्या वेद विद्यालय है त्रिवेणी घाट के पास कोई क्या नाम है उसका वैद विद्यालय हाँ तो वहाँ थे अभी वेद स्थानों में वो नेता है विजय सारस्वत, आ, सारस्वत आ, तो वो वो नेता है कांग्रेसी तो उनके पिताजी पिता थे तो अग्निहोत्र करते थे बड़े भारी विद्वान थे इनके पिता या लोगों के वो थे उसके बाद यहाँ कोई नहीं यहां से थे तो इसका तो अब तो अग्निहोत्रा नित्य नियमित कदम ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति कार्य के लिए है वैसा ही देखा जाता है इस प्रकार प्रथक विनियोद्यान उपयोग उपयोग भेद के नियम से उपयोग भेद के नियम से ध्यान देना अग्निराधिकल के लिए उपयोग करेंगे तो क्या मिलेगा अग्निवतराधि कर्मो का यदि स्वर्गाधी फल के लिए उपयोग करेंगे तो उनसे क्या मिलेगा स्वर्गाधी फल मिलेगा ठीक है और यदि आप इनका उपयोग करेंगे भ्रम विद्या के लिए तो क्या मिलेगी ब्रह्म विद्या मिलेगी है है ना ठीक स्वर्गा नहीं मिलेगा ब्रह्म विद्या मिलेगी और ब्रह्म विद्या के द्वारा आप मोक्ष मिल जाएगा परमात्मा मिल जाएंगे ऐसा अग्नि अग्निरादि तत्कार इस प्रकार उपयोग भेद के नियम से कर्म न स्वर्गा फल हेतु बहुत की कर्म स्वर्गादी फल का हेतु नहीं होता कौन से कर्म मानसिक संकल्प का अंतर है या विधि में नहीं नहीं यही कर्म में जो मतलब जो संकल्प मानसिक करो या वाचिक करो जल लेकर करो तो जो संकल्प करते हैं ना तो वहां पर स्वर्ग प्राप्त यहां पर नहीं नहीं स्वर्ग प्राप्ति बोलेंगे अथवा है की परमात्म प्रीति अर्थ बोलेंगे है ना ऐसा परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करोगे तो वो नहीं मिलेगा ठीक है उपयोग भेज के नियम से उपयोग किसमें कर रहे हैं संकल्प के अनुसार होता है से ना उपयोग ये, ये कौन कहता है संकल्प नहीं करना चाहिए गीता पढ़ोगे ना रामानुस्वामी जो है ना वहाँ इन संकल्पों को छोड़ने को नहीं कहते हैं जो संजोपासन में जो संकल्प किए जाते हैं छोड़ने को नहीं कहते हैं संकल्प कौन छोड़ने हैं जो अन्य जो संकल्प है ना काम कर्मो के संकल्प वगैरह नहीं करने हैं संकल्प कार्यत्मा ज्ञान भी किया गया है गीता भाष में रामानु आचार्य ऐसा तो ये संकल्प छोड़ना नहीं है बहुत लोग क्या करते हैं समझा कर संकल्प नहीं करते स्नान का नहीं करते तो ये सब छोड़ने की बात है। नहीं, नहीं। ये सब करना है तो, तो अंगिकर्म है अंग नहीं करने से अंगी का फल तो नहीं मिलेगा संकल्प हैं। हैं? नहीं कर्म की उपयोग भेद के नियम से कर्म स्वर्ग आदि फल का हेतु नहीं होता है ऐसा ध्यान देना तो ये जो चाहे उसके साथ जोड़ सकते हैं आप प्रस्तुत ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य के लिए प्रस्तुत लिए। अब यहाँ पर अनु कर देना कि कर्म स्वर्ग आदि फल का हेतु नहीं होता है पूरा जोड़ लो ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य प्रस्तुत ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य के लिए अग्निहोत्रादी तू तत्कार इस प्रकार उपयोग भेद के नियम से कर्म स्वर्गादी फल का हेतु किसके लिए के लिए ऐसा तो कर लेना हाँ।, हाँ।, हाँ वो वास्तव पूर्ण पूर्ण विराम कामा भी नहीं चाहिए नहीं। जब अनमे हो रहा है तो कामा भी करना गलत है है ना नहीं कामा तो फिर नहीं होगा कामा नहीं चाहिए है ना कामा कामा भी होना गलत है यहाँ अनमे आ रहा है तो और यदि कामा भी रखेंगे तो इधर अनमे नहीं हो पाएगा फिर यही है तो ही। हो जाएगा ना कि विद्या अनुपयुक्त कामया नाम ब्रह्म अनुपयुक्त कर ऐसी अनुपयोगी है, है, है।, है। अच्छा। ना काम में कर्म ब्रह्म विद्या में उपयोगी है या अनुपयोगी है अनुपयोगी काम में कर्म मतलब जो सताम भाव से किए जाएं, जैसे की फल प्राप्ति के लिए कर्म किए जाते हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए धन की प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे काम में कर्म है और ब्रह्म विद्या में उपयुक्त नहीं बल्कि अनुपयुक्त नहीं तो ब्रह्म विद्या में अनुपयुक्त कौन कौन कर्म है काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म लगाइए विद्या अनुपयुक्त ब्रह्म विद्या में अनुपयोगी ब्रह्म विद्या में अनुपयोगी काम्य कर्म क्या निषिद्धा और निषिद्ध कर्म और निशिध कर्म निषि है ना निषि को अभी अर्थ करना विद्या अनु निशिध तो है अनुयुक्त तो लगाइए ब्रह्म विद्या में अनुपयोगी काम्य कर्म क्या निषिद्धा और निषिद्ध कर्म होगा और राज रहित विवेकी के द्वारा बुद्धि पूर्वक करना संभव नहीं है दोबारा लगाइए ब्रह्म विद्या में अनुपयुक्त काम कर्म को और निषिद्ध कर्म को ब्रह्म विद्या में अनुपयुक्त काम कर्मो को और निषिद्ध कर्मों को राग रहित विवेकी के द्वारा बुद्धि कर, पूर्वक करना संभव मतलब विचार पूर्वक करना संभव नहीं है विचार पूर्वक किसके द्वारा करना संभव नहीं है विवेकी के द्वारा है ना विवेकी तो ऐसा होता है राजरहित राज रहित विवेकी के द्वारा बुद्धि पूर्वक करना संभव नहीं है किसको को तो और करना संभव नहीं है विचार पूर्वक करना संभव नहीं है कभी प्रमाद से आलस से प्रवृत्त हो जाए प्रमाद से तो अलग बात है विचार पूर्वक नहीं कर सकता है वो अनुपयुक्त होंगे अलग अलग नहीं अलग है ना इसलिए निषिद्धा नाम कर्त करो विद्या अनुपयुक्त निषिद्धा नाम है ना निशिध करेंगे निशिधि ध्यान देना नहीं एक मिनट आप सुनो निषिद्ध कर्म सर्वथा विद्या में अनुपयुक्त है ठीक है और काम में कर्म में काम काम कर्म को यदि फल इच्छा पूर्वक करेंगे तो विद्या में अनुपयुक्त होगा और पर रहित होकर कर्मों का अनुष्ठान किया जाए जैसे प्रसन्नता के लिए कर्मों का भी अनुष्ठान किया जा सकता है तो वो कैसा हो जाएगा विद्या में उपयुक्त हो जाएगा तो इसलिए वहाँ पर अनु गया गया। क्यों काम्य कर्म दोनों प्रकार का हो सकता है उपयुक्त भी हो सकता है और हाँ तो अनुपयुक्त किया है और निषिद्ध अनुपयुक्त है ही इसलिए यहाँ विश्लेषण नहीं लगाया लग जाएगा ब्रह्म विद्या में अनुपयोगी काम और निषिद्ध कर्मो को राज रहित विवेकी के द्वारा बुद्धि पूर्वक करना संभव नहीं।, नहीं है क्या बुद्धि पूर्वक करना संभव नहीं, नहीं या बुद्धि पूर्वक अनुष्ठान संभव नहीं या अनुष्ठान संभव नहीं, नहीं, नहीं तो उन कर्मों का कर लेना करना में को लगा लेना को का आप समझ लेना इतना है ना यदि ष्ठी करेंगे ना कि यदि ष्ठी अर्थ लेना है तो ब्रह्म विद्या में अनुपयोगी काम कर्म और निषिध कर्मो का राज रहित विवेकी के द्वारा बुद्धिपूर्वक करना संभव संभाविता नाम अपनी के सांचित संभाविता नाम अपी के सांचित यदि कुछ कर्मो कुछ कर्म संभावित होने पर भी कुछ कर्म संभावित होने पर भी यदि प्रमाद से कुछ कर्म संभावित हो गए कैसे कर्म निषिद्ध कर्म और काम में है यदि यदि कुछ निषिद्ध कर्म हो गए प्रमाद से आलस से और कुछ कैसे कर्म हो गए में हो गया तो क्या करना चाहिए संभाविता नाम अभी के अपीन न अवीरिता मंत्र है इसको संक्षेप में जानिए जानिएरिता ना कि जो दुराचार से विरत नहीं है अवीरता का क्या अर्थ है जो से विरत नहीं है तो ना आगे सुखी कहती प्रज्ञाने एनम आत्मीयात वो ब्रह्म विद्या से तो वो वो ब्रह्म विद्या से परमात्मा को नहीं पा सकता है कौन जो दुराचार से बीरत नहीं है वो विद्या के द्वारा परमात्मा को नहीं, दिरत, दिरत दिरत। दिरत। नहीं।, उपरत, उपरत अच्छा नहीं। जो दुष्परिश दुष्परिष्ट अर्थ है पापकर्म दुष्परित अर्थ है और पाप कर्म से अविरत नहीं है नहीं हाँ पाप कर्म से जो विरत नहीं है अविरता है ना पाप कर्म से जो विरत नहीं है मतलब पाप कर्म से जो उपरत नहीं है अर्थात जिसने पाप कर्म को पाप नहीं छोड़ा है नहीं। नहीं। हाँ। तो वह ना ना है कि से परमात्मा को नहीं पा सकता है नहीं यदि वो सोचे की हम तो पाप करेंगे और विद्या से उसको पा लेंगे यदि ऐसा सोचता हो तो निधेर करते है नहीं पा सकता है और फिर ध्यान देना संभाविता नाम अभी केसांचित और कुछ विद्या में कुछ विद्यानुपयुक्त काम कर्म और निश्चित कर्म होने पर भी संभावित होने पर भी कौन कुछ विद्यानुपयोगी काम कर्म और निषिध कर्म संभावित होने पर भी नो दूसरी तरीका इत्यादि प्रमाण के बल से स्व अनुना की उनके अनुकूल अपने अनुकूल करना होगा अपने अनुकूल करना। हाँ इसलिए निष्कृति का अर्थ होता है प्रैश्चित करना होगा यदि मान लो कि प्रमाद से कोई पाप कर्म हो जाए तो क्या करना चाहिए प्रैश्चित करना चाहिए है ना और प्रमाद से कुछ क्या है काम्य कर्म हो जाए तो भी क्या करना चाहिए प्रैश्चित और यदि प्रैश्चित नहीं किया तो क्या है कि फिर वो ये ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति नहीं होगी कि काम किए बैठे हैं वो फल दें जब जब भगवान की प्राप्ति का प्रसंग आएगा तो वो फल देने वाला कर्म सामने आ जाएगा वो फल मिल जाएगा पहले आपको भगवान नहीं मिलेंगे नहीं भाई बात होने है ना जो काम में कर्म किया है ना तो भगवान मिलने के अलावा क्या है परमात्मा दर्शन होने से पहले ही दूसरा फल आपको मिलने लगेगा विघ हो गया ना भगवान नहीं मिलेंगे वही सामने आ गया है और यदि पाप कर लिया है तो उसका भी भोग आ जाएगा पूर्ण तो ये विद्यानुपयुक्त काम कर्म तो पूर्ण कर्म होगा ना तो इत्यादि बलात्कार करते इत्यादि प्रमाण के बल से स्वानुगुणाकर्थ कर से कि कर्म के अनुकूल प्रायश्चित करना होगा कर्म के अनुकूल क्या होगा प्राश्चित करना होगा इसलिए बहुत साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए निषिद्ध कर्मों से और काम कर्मों से बचना चाहिए जगह जगह बताया जाएगा अभी तो लोग गौरव से जो है ऐसा करते हैं यदि भूल से कुछ हो जाए तो उसके लिए गिलानी होनी चाहिए प्रेसित होना चाहिए छे होना चाहिए है ना ऐसा मन में तब तो आगे बच सकता है यदि गौरव मानते हैं तो भगवान से तो कोई नहीं बच सकता है चलो एक दूसरे की आंखों में कोई भूल हो सकता है भगवान की आंखों को जोड़ा नहीं सकता तो बहुत व्यवहार बहुत शुद्ध होना चाहिए सात का बहुत शुद्ध व्यवहार चाहिए तो प्रश्चित करना होगा यदि प्रश्न नहीं किया तो होगा नहीं ब्रह्म विद्यालय अधिकरण तू ध्यान देना विचार पूर्वक वो राग रहित विवेकी राग रहित विवेकी कौन होगा विमुख राग रहित विवेकी कौन होगा वो विचार पूर्वक उन कर्मो को करेगा लेकिन प्रमाद से कुछ हो सकता है कभी तो यदि प्रमाद से हो जाए तो प्रयास कर ले वा, मतलब है और यदि इनको विचार पूर्वक कहेगा तो प्रसिद्ध कर पाएगा पा। प्रैसित तो किया जाता है ना नदिगमाधिकरण तो में तदिगमाधिकरण भी ब्रह्म सूत्र का है प्रामादिका नाम एवं अश्लेषा पर विद्यावताम की स्थापित ओह बहुत बढ़िया बात बता किंतु अधिकरण में तो प्रामादिका नाम योग की प्रमाद से जन्य कर्मों का ही या प्रमाद से जन्य पाप कर्मों का ही ब्रह्म विद्या पर विद्या, हाँ, विद्या बतान का है कि ब्रह्म विद्यानिष्ठ के ब्रह्म विद्यानिष्ठ के प्रमाद से होने वाले कर्मों का ही असली कहा गया है आप लोग संक्षेप में ऐसा समझो ऐसा समझो प्रैश्चित करने की बात तो पहले आ गई ना अब क्या करेगा कि वो ब्रह्म विद्या में लगा रहे ब्रह्मोपासना करता रहे हैं और यथाभव नित्य कर्मों को करता रहे जब यदि ब्रह्म विद्या में अधिक प्रवृत्ति हो जाएगी तो फिर क्या आएगी नित्य नैमित्तिक कर्म कम होंगे लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं पता ही समझिए छोड़ नहीं सकते है तो अब देखना की ब्रह्मोपासक ब्रह्मोपासक नित्य नैमित्तिक कर्मो को करते हुए किस में लगा रहे सना में उसके उसके द्वारा विद्या में अनुपयोगी काम में और निशिध कर्म में नहीं होंगे विचार पूर्वक ब्रमाश से हो जाए तो क्या करें प्राश्चित करें और फिर यदि वो प्रायश्चित कर लिया और फिर ब्रह्म विद्या में लग, लगा ही है तो क्या होगा एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसको कि दर्शन समानाकार कहते हैं दर्शन समानाकार मतलब प्रत्यक्ष के समान एक स्थिति आ जाएगी जिससे क्या होगा परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा क्या होगा परमात्मा साक्षात्कार में लगे लगे साक्षात्कार हो जाएगा परमात्मा का तो परमात्मा साक्षात्कार होने से क्या होगा कि क्रीमाण और संचित कर्म दब हो जाएंगे क्रिमाण और संचित कर्म दब हो जाएंगे क्रिमाण कर्म जो किए जा रहे हैं और संचित जो पहले से है वो सभी क्या हो जायेंगे दल्द हो जाएंगे अब ध्यान देना कि आप आग लग गई ना कहीं तेजी से हाँ। तो प्रकाश और वो मतलब क्या है कि वो वो प्रकाश और क्या है कि उन, उसका नाश ना। मतलब रूई में आग लग जाए रूई तो में आग लग जाए तो रूई का नाश और वो अग्नि से प्रकाश ये कोई अलग अलग काल में होगा क्या कभी इकट्ठे हो जाता है थटे, थटे। हाँ तो अब ऐसा होगा ना नहीं नहीं प्रारंभ जीते जी तो प्रारब्ध जब शरीर रहते ही यदि परमात्मा तो साक्षात्कार हो रहा है तो प्रारब्ध तो बचे हुए हैं प्रारब्ध खत्म हुआ तो शरीर ही चला जाएगा प्रारब्ध तो बचे हुए हैं और प्रारब्भ के समय में अगर उसको साक्षात्कार हो जाए तो उसके बाद तो एक प्रारब्ध तो बचा रहेगा ना तो जब तक तो शरीर है तब तो तक प्रारब्ध भोग चलता रहेगा बंधन कारक कर्मनस्थ हो गए उसके अब ध्यान देना उसका शरीर बना हुआ है बचा है ना शरीर रहते साक्षात्कार हो रहा है तो पहले वाले कर्मों का क्या हो गया त्रीमान संचित कर्मों का तो नाश हो गया नाश हो गया ना अभी क्या होगा कि आगे भी शरीर तो बना हुआ है तो आगे कहते हैं कि आगे जो उसके उसके शरीर से जो कर्म निष्पन्न में वो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं अरे रास्ता चलते चीठी ही मर जाए तो जो उस होगा की तो आगे वाले कर्मों का क्या आगे वाले कर्मों से उसका संबंध नहीं होगा आगे वाले कर्मों से उसका संबंध पहले वालों का नाश हो गया और बाद वालों के साथ उसका संबंध नहीं, नहीं।, नहीं, तो कर्म नहीं। कर्म का के है नहीं नहीं, नहीं, नहीं। जो प्रारब्ध कर्म है न प्रारब्ध कर्मो का फल भोग के लिए देह बना हुआ है देह जो मिला है प्रारब्ध कर्मो का फल भोग के लिए प्रारब्ध कर्म का नाश तो नहीं हुआ नाचित संचित कर्मो का नाश होता है फल तो ध्यान देना संचित कर्म बहुत से होते हैं अगले शरीर के द्वारा जिन कर्मों का फल भोगना है उतने कर्म प्रारब्ध कोटि में आ जाते हैं संचित में में आ ध्यान देना मनुष्य शरीर से व्यक्ति जैसे कर्म करता है मनुष्य शरीर से व्यक्ति जो जो कर्म करता है उन सभी कर्मों का फल भोग करने के लिए अनेक योनियाँ प्राप्त होती है बहुत सारी योनियों में व्यक्ति जाता है कभी कभी मनुष्य शरीर के बाद तुरंत मनुष्य शरीर मिल जाता है कभी क्या होगा कि एक एक बार दूसरी योनि से मनुष्य फिर एक बार दूसरी तो तो तो योनि में होकर कैसे मनुष्य शरीर में आ जाएगा और कभी कभी क्या होगा मनुष्य शरीर से किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए कई योनी में जाएगा सब कहीं मनुष्य बनेगा तो ऐसा ध्यान देना कि संचित की जिन कर्मों का फल अगले शरीर से भोगना है तो उतने कर्मो को क्या कहेंगे प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म क्या कहेंगे प्रारब्ध करण और फिर संचित जिनने कर्मों का फल अगले शरीर से भोगना है वे कर्म क्या कर जाते हैं प्रारब्ध मतलब संचित से ही प्रारब्ध अलग हो जाते हैं और वो संचित में आ जाएंगे? अगले शरीर में, में अभी जो क्रीमाण है ना वो आगामी जन्म के लिए संचित तो कोटिंग तो हाँ। से कुछ निकाल खत्म नहीं होगा प्रारम्भ तो इस शरीर इस शरीर से जिन कर्मो का फल भोगना है वो प्रारम्भ है बैलेंस खत्म हो गया प्रारब्ध जो है ना तो प्रारम्भ जो आपका है तो जीवन हाँ जिस मतलब परमात्मा काक्षात कार के बाद भी जीवन बना रहे तो जीवन मुक्ति जब स्थिति है वैष्णव तो सिद्धांत में जीवन मुक्ति का आदर नहीं करते हैं शंकर मत में बहुत आदर है जीवन मुक्ति का दिया बताइए कि जब शरीर क्यों बना हुआ है जीवन क्यों बना हुआ है आपको तो बताइए किस कारण बना हुआ है पराम तो नहीं? तो कुछ प्रारब्ध भी बंधनकारक है कि नहीं है? नहीं प्रारब्ध प्रारंभ खत्म हो सब खत्म हो जाएगा प्रारब्ध तो, तो, तो बचा हुआ है ना प्रारब्ध के अनुसार तो सुख दुख कुछ होगा ना इसलिए यहाँ आदर नहीं, जीवन नहीं है जीवन मुक्ति की अवस्था का निराकरण नहीं करते जीवन मुक्ति की अवस्था आती है भो सिंत मानता है पर इसमें आदर नहीं करते हैं स्थिति तो आती है कोई व्यक्ति दस जगह से बंधाए नौ जगह छोड़ दो तो पूरा मुक्त हो गया थे। नहीं लगाइए किन्तु तदिमा क्या तद अगमा अधिकरण में पर विद्यावतामी की ब्रह्म विद्यानिष्ठ का भी क्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्यानिष्ठ के प्रमाद से होने वाले कर्मों के ही अश्लेष की स्थापना की गई है प्रमाद से होने वाले कर्मों के ही अश्लेष की स्थापना अश्लेष ध्यान देना हमने बताया कि की परमात्म साक्षात्कार से ब्रह्म विद्या के द्वारा जब ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति हो जाती है तो और संचित कर्मों का नाश हो जाता है पूर्व कर्मों का नाश हो गया और आगे वाले कर्मों के साथ संबंध नहीं, नहीं। होगा तो उसके लिए शब्द अश्लेष कैसे उसका हाँ प्रमाद से प्रमादिका नाम करते हैं प्रमाद जन्या नाम कर्म प्रमाद से होने वाले कर्मों का ही अश्लेष स्थापित किया गया है अश्लेष तो स्थापित किया गया है प्रमाद से होने वाले कर्मों का ही अश्लेष स्थापित किया गया है अथवा प्रमाद से होने वाले कर्मों का ही अश्लेष कहा गया है अश्लेषण नहीं नहीं परमात्मा साक्षात्कार के बाद की बात है उसको तो प्रमात्मा साक्षात्कार ही नहीं होगा उसको तो प्रश्चित नहीं करेगा उसकी तो ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति ही नहीं होगी जिसकी ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति हो गई उसके लिए रहा है क्या में ब्रह्म विद्या निष्ठ पासकों के भी प्रमाद से होने वाले कर्मों के ही प्रमाद से होने वाले कर्मों का ही अश्लेष कहा गया है इसका पिता दर्द कविता का लेना ठीक है ज्ञानादि दगधा अधिकारो विधि निषेध अनधिकारी पक्षस्तु न उनका जो है ना उनका ये कहना है कि ज्ञान अग्नि से दग्धाधिकारो की ज्ञान अग्नि से जिनके कर्म दग्ध हो गए ज्ञान अग्नि से जिनके कर्म हाँ ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा क्या होता है की क्रीमाण संचित कर में दग्ध दग हो जाते हैं, जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का उनके मत में क्या है कि विधि निषेध उसके नहीं है संकर मत में मानते हैं की ज्ञानी के लिए विधि निषेध नहीं है तो कहते ये मत वेमत नहीं है मत बेदसम्मत है या अज्ञानी के लिए विधि निषेध नहीं है या मत बेदसम्मत है ज्ञानी के लिए भी विधि निषेध है।, है।, है इतना जरूर है कि अज्ञानी व्यक्ति को तो, तो सावधान होकर चलना पड़ता है और ज्ञानी तो है ज्ञानी क्या कहूँ मैं मतलब ज्ञानी व्यक्ति से स्वतः ही मतलब ज्ञानी व्यक्ति स्वतः ही सावधान रहता है उसके द्वारा निषिद्ध कर्म नहीं ज्ञानी सदा ही सावधान रहता है उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हाँ लेकिन विधि निषेध का अधिकार ही नहीं है ऐसा नहीं माना जाता है मतलब ऐसा करो ऐसा न करो विधि अच्छा। क्या हुई ऐसा करो ऐसा न करो ये विधि निषेध हुआ ज्ञान अग्नि से दग्धा अधिकार वाला ज्ञान अग्नि से दग्हाधिकार वाला इसको मतलब ऐसा समझना ज्ञान अग्नि से ज्ञान अग्नि से जिनका कर्म में अधिकार दग्ध हो गया बातें सोचने ज्ञान अग्नि से दग्ध कर्मारूप अधिकार वाले ज्ञान अग्नि मतलब ज्ञान अग्नि से क्या होता है कर्म में अधिकार दग्ध हो जाता है कर्में अधिकार कर्में... कर्म ज्ञान कर्मा कर्म कर्माधिकार मतलब कर्म भी दग्नि ध्यान देना ज्ञान रूप अग्नि से ऐसी संचित कर्म ऐसी दग्ध ही जाते हैं और कर्मों में अधिकार भी उसका दग्ध हो जाता है बात यही है न ये तो पहले बताया गया कि ज्ञान अग्नि से क्या हुआ त्रिमाणु संचित कर्म दग्ध हो गए ठीक है और परमात्म से होने वाले कर्मों के साथ संबंध नहीं हो गया ठीक है तो ये बताया गया कि ज्ञान अग्नि से क्या हो गया त्रिमाणु संचित कर्म दग्ध हो गए प्रस्ताव में यह मानते हैं कि कर्म तो दग्ध हो गए और जिसके कर्म का जिससे दग कर्म दग्ध हुए हैं उसका अन्न कर्मों में अधिकार भी दर्द हो गया उसका अन्य कर्मो में तो आगे वो कोई कर्म नहीं कर सकता है आगे वो वो कर्म है? कि ज्ञान अग्नि से दग्ध कर्म रूप अधिकार वाले ज्ञान अग्नि से दग्ध नहीं ज्ञान अग्नि से दग्ध कर्म में अधिकार वाले ज्ञान अग्नि ऐसी दग्धिकार मतलब क्या हुआ ज्ञान अग्नि ऐसी जिसका मतलब अधिकार जिसका दग्ध हो गया है कि ज्ञान अग्नि के कारण जिसका कर्म में अधिकार समाप्त हो गया है कर्म तो दग्ध हो ही गए के कर्माधिकार भी दग्ध हो गया ये विशेषता सिद्धांत में कर्माधिकार का दग्ध होना नहीं मानते है ठीक है वो ब्रह्म विद्या के अनुरूप से सभी कर्मों को करेगा सभी कर्मों को ज्ञान अग्नि से दग्ध अधिकार वाला व्यक्ति विधि निषेध का अनधिकारी है विधि निषेध का अधिकारी ये संक्रमत है इसी पक्षा तू ना वेद या पक्ष तो वेद वेताओं को मान्य नहीं है या पक्ष तो वेदे को मान्य वेद व्यताओं में तो ज्ञान अग्नि ऐसी दग्ध कर्माधिकार नहीं होता है, है ना और फिर क्या होता है कि वह व्यक्ति भी जिसके ज्ञान अग्नि से कर्म दग हो गए हैं वो भी विधि निषेध का अधिकारी माना जाता है सिद्धांत में माना जाता है तो वो भी विधि उसके वो भी ब्रह्मोपासना के हम मुख्य कर्मों को करेगा शरीर करेगा जब रोटी दाल खा सकता है गप कर सकता है तो ब्रह्मोपासना नहीं कर सकता है ये जो लोग कहते हैं कि ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता है और वो बाकी गप्ती करते हैं वो तो, तो सब खाते पीते हैं तो ये सब हो सकता है पर वो नहीं हो प्रसती आश्चर्य की बात तो ये है चलिए आगे ध्यान देना पंक्ति लगेगी ज्ञान क्या, क्या, अग्नि से दग्ध कर्म रूप अधिकार वाला व्यक्ति विधि निषेध का अधिकारी नहीं है ये पक्ष तो वेद को मान्य नहीं है टिप्पणी है ना इसपे ज्ञान अग्निवी अयम अद्वय की नाम पक्षा है ना ये शंकर मतो मत का पक्ष है कल पूछ लेना जो पूछना हो एक बात पर ध्यान देना कल यहाँ से भव्य आरंभ हुआ था ना फल त्याग युक्तम था ना जी। हमने के जो बताया था ना तो आदि भी लगा दिया है इसलिए इसको से करना अच्छा रहेगा फल संघ त्याग कर फल संघ त्याग कर फल में आसक्ति का त्याग फल में बताता हूँ मैं और कर्तृत्व का कर्तव त्याग कर लेना कर्तव बुद्धि का त्याग कर्तव्य और, तो और आदि से ले लेना कि कर्म में ममता का त्याग या कर्म में सुखीगत बुद्धि का त्याग कर्म में आदि के कारण ऐसा है हुए है लेकिन ऐसा अच्छा रहेगा क्यों आदि लगा दिया है फल संत्याग का क्या फल में हल का त्याग और कर्तव त्याग करतृत्व बुद्धि का त्याग और आदि से क्या लेंगे की कर्म में सुखीयत बुद्धि का त्याग ममता का त्याग ओम पूर्ण मदच्य पूर्ण शांति